एक मोहल्ले में किराए के घर में रह रहे हैं मकान काफी बड़ा है किन्तु हमारे अलावा इस विशाल मकान में और कई परिवार रहते हैं हमारा घर तीसरी मंजिल पर है वह बड़ा नहीं है लेकिन मेरे लिए वह बेहतरीन है हमारे दो रहने के कमरे एक रिहायशी कमरा एक शौचालय एक गुसलखाना और एक रसोई घर भी है इन्हीं कमरों में हम सब रहते हैं आज रविवार छुट्टी का दिन है इसलिए परिवार के सब लोग घर पर हैं। मकान के बाहर बरामदा है बरामदे में मेरे पिताजी बैठते हैं मेरे कोई दादा दादी नहीं हैं इसलिए पिताजी ही हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं वे पैतालीस साल के हैं सोमवार से शुक्रवार तक वे नौकरी करते हैं काफी जाने माने वकील हैं अब आराम कर रहे हैं उनके सामने हुक्का है हुक्का पीते पीते वे अपने मित्र कमल अंकल के साथ बातचीत कर रहे हैं दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं लेकिन इस समय वे काम की बातें नहीं कर रहे हैं हंस रहे हैं लगता है कमल अंकल कोई चुटकुला सुना रहे हैं मेरी माताजी विश्व की सुंदरतम औरत है वे बयालीस साल की हैं लेकिन तीस पैंतीस की लगती हैं इस समय वे रसोई घर में खाना पका रही हैं हेमा मौसी और नैना फूफी उनकी मदद कर रही हैं वे तीनों सब्जी तैयार कर रही हैं इधर से पालक पनीर की खुशबू आ रही है हम लोग चार भाई बहन हैं। मेरे दो भाई और एक बहन है शीला दीदी मुझसे दस वर्ष बड़ी हैं। उनकी उम्र बीस साल की है वह एक स्कूल में अध्यापिका का काम करती हैं। पांचवी कक्षा के बच्चों को सिखाती हैं दो तीन महीनों में उनकी शादी है उनका मंगेतर वीर मुझे बहुत अच्छा लगता है वह अनिल फूफा से लंबा है रमेश चाचा से गोरा है अरुण मामा से होशियार है उसकी उम्र 26 साल की है एम पास करके वह एक निजी कंपनी चला रहा है मेरे बड़े भाई विजय की उम्र तेईस साल है मैं उनसे 13 वर्ष छोटी हूँ विजय दादा रूस के एक कॉलेज के विद्यार्थी हैं। वह बीए के चौथे साल में है प्रतिवर्ष वह हमें छोड़कर रूस जाते हैं मुझे पता है वह रूसी लेखक दोवला की कहानियों का हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं पूरा साल हम उनका इंतज़ार करते हैं माता पिता उन्हें बहुत मिस करते हैं परीक्षाएं पास करने के बाद छुट्टी के समय वह घर आते हैं अब भी घर पर हैं इस समय वे कमरे में बैठे कुछ लिख रहे हैं इस तरह वे हर दिन कुछ पढ़ते लिखते हैं मुझे मालूम है कि वे अच्छे विद्यार्थी हैं उनके लिए कठिन से कठिन बातें आसान होती हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी तेज है मेरा एक छोटा भाई भी है वह हम चारों में सबसे छोटा है पहली कक्षा में पढ़ता है अब वह आंगन में दूसरे लड़के के साथ खेल कूद कर रहा है वे लोग कभी मकान की तरफ कभी सड़क की तरफ एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं अजय मेरा भाई बड़ा शरारती लड़का है वह कभी भी बोर नहीं होता है और आखिर में मैं हूँ आशा मेरी उम्र लगभग दस वर्ष है अगले शनिवार को यानी 25 अगस्त को मेरा जन्मदिन है भाई विजय की तरह मुझे भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी लगती है अब मैं एक हिंदी की कविता याद कर रही हूँ क्योंकि हमारी पाठशाला में कल एक समारोह है